श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें साधारण भावभूमि अवस्थित रहते समय श्री रामकृष्ण देव समस्त पदार्थों के अंतर्निहित गुणादि को कैसे समझ जाते थे इसका परिचय प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनका मानसिक गठन किस प्रकार का था यह जानना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि वे किस वस्तु को मापक बनाकर सर्वदा दूसरे पदार्थ तथा विषयों को नापने के पश्चात उनके संबंध में निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा करते थे इससे पूर्व लीला प्रसंग के विभिन्न स्थलों में इस विषय का कुछ कुछ आभास दिया जा चुका है अतः यहाँ पर संक्षेप में उसका उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा हम यह देख चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव का मन किसी पार्थिव वस्तु में आसक्त न रहने के कारण जब जिसे ग्रहण करने या त्यागने की उनकी इच्छा उदित होती थी उसी समय उनका मन उस विषय से में सम्यक युक्त या उससे सम्यक वियुक्त होता रहा है एक बार किसी विषय से वियुक्त होने पर फिर जीवन भर उसकी ओर वे कभी फिरकर भी नहीं देखते थे साथ ही उनकी अदृष्टपूर्व निष्ठा अद्भुत विचारशीलता तथा आंतरिक एकाग्रता उनके मन को प्रकट उसे जो भी इच्छा हो जितने दिन इच्छा हो एवं जहाँ भी इच्छा हो स्थिर भाव से बना रखती थी। भर के के लिए भी उसको उस विषय विपरीत चिंतन या कल्पना करने नहीं देती थी। किसी विषय को त्यागने या ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होते ही उस मन का एक अंश कह उठता था कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और उस प्रश्न की यथार्थ युक्ति संगत प्राप्त होने पर तब कहीं वह कहता था कि ठीक है इस कार्य को करो साथ ही उस सिद्धांत पर पहुंचते ही उस मन का दूसरा भाग कहने लगता कि ठीक है अच्छी तरह से उसे पकड़ लो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कभी भी तुम उसके विपरीत आचरण न कर पाओगे उसके बाद उनका समग्र मन एकाग्रता के साथ उस विषय को ग्रहण कर तदनुकूल आचरण करता रहता तथा उनकी निष्ठा प्रहरी बनकर इतनी सावधानी के साथ उनके मन के उन कार्यों को सर्वदा देखा करती कि सहसा यदि कभी भूलकर श्री राम कृष्ण देव उसके विपरीत आचरण करने को प्रवृत्त होते तो उन्हें उस समय यह स्पष्ट प्रतीत होता कि मानो भीतर से किसी ने उनकी इंद्रियों को बांध रखा है उन्हें वह उस प्रकार आचरण करने नहीं दे रहा है समस्त वस्तु व व्यक्तियों के साथ जीवन श्री रामकृष्ण देव के द्वारा किए गए आचरणों की विवेचना करने पर हमारी पूर्वोक्त बातों की यथार्थता भली भांति हृदय हृदयंगम की जा सकती है जैसे बालक गदाधर दो चार दिन पाठशाला में जाते ही कह उठे जिस विद्या का लक्ष्य दाल रोटी प्राप्त करना है उसे मैं सीखना नहीं चाहता भाई यथेचारी बना जा सकता रहा है यह देखकर उनके ज्येष्ठ भाषा राम जी कुछ दिन बाद उन्हें समझा बुझाकर अपने कलकत्ता स्थित संस्कृत विद्यालय में ले आए तथा अपने तत्वावधान में रखकर उस विद्या की शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया किंतु श्री रामकृष्ण देव अर्थकारी विद्या संबंधी बचपन के अपने उस अभिमत को बदल न सके केवल इतना ही नहीं निष्ठा सम्पन्न विद्वान राम जी संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर विद्यार्थियों को यथा साध्य शिक्षा प्रदान करते हुए भी अपने परिवार वर्ग के अन्य वस्त्र के अभाव को दूर न कर सके अथवा बाध्य होकर उन्हें रानी राजमणि के मंदिर में पुरोहित का कार्य स्वीकार करना पड़ा यह भी श्री राम कृष्ण देव से छिपी न रही धनी व्यक्तियों की खुशामद कर अर्थोपार्जन करने की अपेक्षा अपने के उस को उन्होंने अच्छा समझा तथा उसका करतेर के संधिथलों में खट खट आवाज होकर उनका अवरोध हो गया जिस तरह आसन लगाकर वे बैठे थे उसी तरह बहुत देर तक उनको बिठा रखने के लिए मानो किसी ने भीतर से उन स्थलों में ताला लगा दिया जब तक उसको उनको न... जब तक उसने उनको नहीं खोला तब तक हाथ पांव, गर्दन कमर आदि स्थल की संधियों को हमारे समान घुमाने फिराने तथा इच्छा इच्छानुसार संचालित करने का प्रयास करने पर भी कुछ देर के लिए वे उन कार्यों को नहीं कर सके अथवा उन्होंने देखा कि त्रिशूलधारी कोई व्यक्ति उनके समीप बैठा हुआ है और उनसे कह रहा है कि यदि ईश्वर चिंतन के अतिरिक्त तू और कोई चिंतन करेगा तो तेरी छाती में मैं यह त्रिशूल भोग दूंगा जैसे पूजन करने बैठकर अपने को जगदम्बा के साथ अभिन्न समझने के लिए अपने मन से कहते ही उनका मन वैसा ही करने लगा जगदम्बा के चरणों में बिल्वपत्र तथा जवा पुष्प अर्पण करने के लिए ज्यो ही वे प्रवृत्त हुए त्यों ही मानो कोई उनके हाथों को उधर से मोड़ कर, उन्हीं के मस्तक की ओर ही खींच कर ले जाने लगा जैसे सन्यास दीक्षा लेते ही उनका मन सर्वभूतों में निरंतर अद्वैत ब्रह्म का ही दर्शन करने लगा उस समय अभ्यासवश वश तर्पण के निमित्त प्रवृत्त होने पर भी उनके हाथ जकड़ गए अंजलिबद्ध कर वे अपने हाथ में जल नहीं ले सके तब उन्होंने यह अनुभव किया कि संन्यास ग्रहण करने के कारण उनका कर्म समाप्त हो चुका है ऐसे और भी अनेक दृष्टान दिए जा सकते हैं जिससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि उनके भीतर अनासक्ति विचारशीलता एकाग्रता तथा निष्ठा कितनी सहज एवं स्वाभाविक थी साथ ही यह भी हृदयंगम होता है कि उनके इस प्रकार के दर्शन शास्त्रोक्त वर्णन के अनुरूप होने के कारण शास्त्र का कथन सत्य है पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि अब की बार श्री रामकृष्ण देव के निरक्षर होकर आने का कारण भी यही है हिंदुओं के वेद वेदांतादि से लेकर अन्यन्द जाति के धर्म ग्रंथों में निबद्ध आध्यात्मिक स्थितियों की सारी बातें सत्य है एवं मनुष्य उन मार्गों पर चलकर सचमुच ही उन स्थितियों को प्राप्त कर सकता है इस बात को प्रमाणित करने के निमित्त ही उनका इस प्रकार से आगमन हुआ है